हरिंद्र गर्ग जी उपस्थित हैं जिनसे हम लोग बातें करने वाले हैं और इस्ताक़ से वो माउंट आबू आए हुए हैं और मानसरोवर में एक सुंदर कार्यक्रम चल रहा है जहां चिंतन बनन हो रहा है एक यूनिक अध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी का कम्बिनेशन वहां पर देखने को मिल रहा है एक संगम जो है दो विधाओं को समझने की कोशिश वहाँ पर की जा रही है और साथ में राजयोगा मेडिटेशन का सुंदर प्रैक्टिस सुबह और शाम चल रहा है और उसी कॉन्फ्रेंस में हमारे हरिंद्र गर्ग जी उपस्थित हैं और साथ में हमारे इसाक अली जी जो यहाँ आबू की सोप जो इनके नाम से फेमस है तो वो भी हमारे साथी हैं और उन्होंने उनको मिलने के लिए वहाँ पर आए थे तो वो रेडियो पर उनको लेकर आए हैं तो हरिंद्र गर्ग जी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में सौभाग्य है जी रेडियो सुनते सुनते रहो रहो रहो रहो इसका जो थीम थीम है है रहो, रहो। जी जी जी ये रेडियो स्टेशन का ऐसा कि कहीं भी नहीं मिलेगा जी जी जी सुनाने का तो मिलेगा सुनते <laughs> रहो चलते रहो और भरते रहो दौड़ते रहो जिंदगी को यही बिताते रहो और मुस्कुराते रहो एक अलग से थीम है जी जी जी जी ये एक अजीब सा संगम है की माउंट आबू में ब्रह्म कुमारी और ज्योतिषाचार्यों का समागम हुआ है जिसमें काफ़ी हद तक बहुत सारी बातें एक दूसरे से मेल खाती हैं जी जी जी लेकिन यही भाई अगर दोनों संस्थाएं अगर जुड़ती रहेंगी तो और ज़्यादा मजबूती आएगी विचारों में मजबूती आएगी जब विचारों की मजबूती आती है तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज है हमारा देश है वो उन्नति की ओर बढ़ेगा और जब हम उन्नति की ओर बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम लोग सबके सामने खड़े हो सकेंगे और दूसरे जो बड़े बड़े देश हैं उनका हम सामना कर पाएंगे सबसे पहले बात आती है कि यूनाइटेड हम यूनाइटेड हैं और यूनिटी का सबसे अच्छा उदाहरण है कि ब्रह्म कुमारी और ज्योतिषाचार्यों का संगम तो मैं इस मधुबन रेडियो को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और यही कहूँगा कि ये इस तरह से लोगों को ऐसे प्रेरित करें कि मुस्कराते रहें स्वस्थ रहें मस्त रहें और ज़िंदगी को यू ही आगे बढ़ाते रहें बहुत बहुत धन्यवाद जी जी जी हरिंद्र जी बहुत ही सुंदर आपने अपना अनुभव साझा किया यहाँ आने के बाद आपको एक जो है विश्व पटल पर जिस तरह से एकता की बात एक जोड़ने की बात आपके मन में आ रहा है वैसे ही मैं चाहूँगा कि आपका दूरदर्शन से जुड़ना कैसे हुआ उसके बारे में बताइए मेरा दूरदर्शन से जुड़ना कुछ ऐसे हुआ जी कि इसके बारे में न तो मुझे मालूम था जी जी जी मैं हिंदू कॉलेज से एमएससी करने के बाद जी जॉब की तलाश कर रहा था नहीं, नहीं, नहीं। और मेरी जो जॉब थी वो लग गई मौसम विभाग में लोधी रोड पर अचानक एट्टी सिक्स में मैं आकाशवाणी दूरदर्शन के बाहर से बस जा रही थी वहाँ देखा है मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट लोग खड़े हुए अच्छा, अच्छा, अच्छा। मेरे मन में जिज्ञासा आई है ये अंदर कैसे कैसे डांस करते हैं, आपका तो अंदर कोई जानने वाला नहीं है और जब तक अंदर से कोई लिख के नहीं आएगा तो हम आपको कैसे भेज देने क्या किया अपना मौसम लोड पर चला गया दूसरी बस जी जी जी जब चला गया तो मेरे मन में एक बात बैठी उह, उह, उह. कि ये तो बड़ा डिपार्मेंट है मैंने में पीजी करना अच्छा, संकल्प आ गया, पा गया। हाँ, हाँ। फिर, 1987 में प्रोग्राम ऑफिस निकली एस सी से बात यह है कि मेरे साथ के ज्यादातर लोग हिंदू बोले से आईस, या एस या अच्छी एस या ऐसे थे जी, जी जी जी तो हुआ कि मैंने मैंने किया और करने के बाद इतनी की, इतनी मेहनत मेहनत की की कि अगर मैं यहाँ फेल हो गया तो मेरा जो पास नहीं बना था वो पास जिंदगी भर नहीं बनेगा फिर तो बताइए <laughs> <laughs> तो जब मेरा पास हुआ इंटरव्यू मुझे मुझे लगा कि भाई मैं मैं तो टेक्निकल हूं, मैं आ, तो टेक्निकल आदमी वेव्स ये सब जानता राग वगैरह ये तो तो आते नहीं राग के बारे पूछ लिया चार पाँच मेम्बर बैठे थे उन्होंने पूछा कि आप थोड़ा इतनी बड़ी संस्था से मैसेज एस सी फिजिक्स के मार्क्स आपके अच्छे हैं वहाँ तो एडमिशन नहीं मिलता आप यहाँ कहां आपको कैसे ये मैंने उनको बताया कि मैं जो है ये इसकी हर टेक्निकल्टी जानता हूँ मुझे यहाँ ही ज्वाइन करना है तो उन्होंने कहाँ से कहा वो तो मेरा चल मैंने एक फिगर पे बोले आप बना देंगे कैसे फिगर मैंने दे। तो बना देंगे मैं उसको धीरे धीरे बनाता गया और इसी तरह 20 बाईस मिनट में मैंने लगा अरे वाह जब चार पाँच मिनट बचे आधा घंटा में तो वो पूछ रहे हैं कि आप क्या यहाँ पे अलग करेंगे सबसे बड़ी बात यह है कि जिंदगी में टाइम की पंक्चुअलिटी सबसे बड़ी बात है और जब आ जाओ तो उसमें जो है बैठ कर जो भी है इतना इतना काम करो इतनी मेहनत करो कि आपका जो है जो वर्क है वो अप्रिशिएट हो बिल्कुल यही मेरा उद्देश्य है कि और फिर मैंने उनको ये भी बताया कि यहाँ बोले आप तो मौसम विभाग में काम कर रहे हैं मौसम विभाग में काम कर रहे हैं तो sorry, मौसम विभाग में काम कर रहे हैं तो जो है आप तो यहाँ क्यों छोड़ना चाहते हैं आपका तो स्केल भी सेम है आप वहाँ ग्रुप ग्रुप में भी में जी, जी, जी. मैंने कहा कि आना चाह मौसम का मतलब जो रहेगा वही बताना पड़ेगा <laughs> यहाँ पे मेरा जो है, है और उसके पीछे कहानी यह है की मेरा वहाँ पे मेरा मन था जाने का देख रहे हैं क्या हो रहा है वहाँ मेरी नहीं हो पाई अच्छा मैंने बता दिया तो जब सारे क्वेश्चंस के जितने भी पूछे, जब मैंने जवाब ज़, दे दिए, तो मुझे घर पे आकर पहला ऐसा क्या हो गया <laughs> और जैसे ही इम्प्लोमेंट न्यूज में नाम आया मेरा आठवा नंबर था इंडिया में मैंने वहां से रिजाइन कर दिया मौसम <laughs> विभाग में <वाग> <laughs> जब रिजाइन कर दिया तो अब यहाँ एक महीने से था। पे मन नहीं लग रहा था और मेरा ये सिलेक्शन हो गया सिलेक्शन तो, तो हो गया है, तो है। <laughs> तो, जाऊक होगा मेरी की सेवा रेडियो में कर है। अरे <laughs> फिर मैं दूरदर्शन एक साथी के उसका नंबर था मेरिट तो ऐसे कैसे आ जाए एक मेरे कजिन थे उनके बराबर में डायरेक्टर जनता दूरदर्शन का मकान था उन, और उनका मकान का वो वो थे अच्छा अच्छा उनकी बुद्धि ऐसी बोले कि एक तुम चले जाओ। चले पर जाओ ने भी सवाल किया अरे बोले दूरदर्शन आओगे उन्होंने लिखो और रहा है लास्ट hmm. तो में तैयार बिल्कुल hmm. वो कहने लगे वहां के डायरेक्टर जनरल सब शूट कीजिए दूर दर्जन का सब वाली बात हो गई होगी उसके अफसर शुरू तो मिला नहीं उनको फिर मैंने दो चार महीने बाद छह महीने बाद आ, करीब एक मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से डायरेक्टर जनरल आइए रेडियो में आ, हा, हा। मेरे को जानने वाले को मिल गया मेरे का मेरा आया हुआ है। तो ऐसा करो आप मुझे बुलाया रेडियो स्टेशन आकाशवाणी hmm. पार्लियामेंट hmm. तो उन्होंने तो बुला लिया का जो था लोग अच्छा अच्छा तो क्या बात है <laughs> आप मेरे तो रिलीव क्यों नहीं कर रहे हैं उन्होंने यही कहा कितनी जल्दी आप भेज सकते हैं ये जब तक यही बैठे रिलीविंग ऑर्डर बना के ला <laughs> और वो में इतना गए तेज, तेज इतना कि उन्होंने वन लाइनर निकाला। <laughs> एक लाइन में में खत्म कहानी। जी जी। तो तो बीच, -बीच में कुछ स्टेप्स अलग भी रहे। <laughs> तो वहां पे वो निकाल के लाए सीधा <laughs> आई टू आईशा आईशा। अच्छा उधर मेरे ने वहाँ पे वहाँ के जो दूसरे रेडियो वाले थे उनसे मेरी बातचीत थी उन्हें घर आया वो लेटर ऑर्डर जो है मतलब मेरा रिलीवरी ऑर्डर टाइप पर रखा था उन्होंने एक बताया कि हेड ऑफिस से रिलीवरी ऑर्डर आए एक अपने चंद्रा से भी होता तो उन्होंने मुझे रिलीव मैंने बीस दिए और सी पी सी खेलगा सीआर रिलीज कॉम्प्लेक्स में ऑटो लेके चला गया तो वहाँ के जो डायरेक्टर उन्होंने मुझसे आप आप आप प्रोग्राम साइड में रेडियो वाले कैसे आ आ आ गए? गए गए ऑर्डर हो थे बोले किया मैंने केन केन पांडे पांडे साहब साहब ने बोला करो करो तो के उनका फोन आ गया था आप तो कर, काम से कल काम करना शुरू कर दो तो इस तरह सब लोग डर गए मेरे चलिए बहुत बढ़िया बहुत सुंदर कहानी आपने बताया <laughs> हरेंद्र गर्ग जी बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूँगा कि यहाँ पर हम लोग लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक में एक कोई पुराने जो है आपके टाइम की एकात कोई गीत आपको पसंद आता हो तो बताइए एक लाइन <laughs> गीत का शौकीन तो नहीं हूँ जी जी जी लेकिन कभी, कभी मैं लिख लेता हूँ जी जी जींदगी सड़क है कहीं बिल्कुल चिकनी यानी साफ़ सुध और कहीं गड्ढे हैं hmm. जहाँ पर कभी आप बड़े ही आराम से चलेंगे और कहीं पर आपकी गाड़ी झटकोले खाएगी <laughs> इसी तरह से जिंदगी है जी हमेशा बिल्कुल स्मूथ नहीं रहेगी कि आप जो चाहें वो होगा इसलिए अपने कर्मों को सही से करते रहें वही अपना धर्म है जैसा करेंगे कर्म वैसा ही मिलेगा फल तो इतना मैं जानता हूँ कि मैंने आज तक प्रभु से डर के प्रभु को साक्षी मानकर जो भी आज तक किया है फर करता रहूँगा मुझे उसका पूरे के पूरा मुझे हमेशा अच्छे लोग मिले <laughs> और मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फल ये रहा कि मेरा असल तक किसी झगड़ा नहीं हुआ बहस भी नहीं हुई क्या बात? <laughs> बहुत बढ़िया बहुत सुंदर चलिए मित्रों आज हमने हरेंद्र गर्ग जी को सुना उनकी दूरदर्शन की जो है कैसे जुड़ाव हुआ और कैसे उनको जो है आ, सारी चीज़ें थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ी और उन्होंने कड़ी मेहनत करके दूरदर्शन में अपनी जगह बनाई है तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सुना है रेडियो मधु वन वन सुनते रहो <laughs> मुस्कुर रहो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 यहाँ न कोई सदर रह पाएगा ये दुनिया मुसाफिर खाना है कुछ पल का है मेहमान तुझे करना है करो महान देना है सबको ईश्वर की पहचान बनाना है हर मानव को देव समान हर दिन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 नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और आज हमारे साथ विशेष हरिंद्र गर्ग जी हैं जो दूरदर्शन दिल्ली से बिलोंग करते हैं और जैसे मैंने कहा कि इनके जीवन में जो उतार चढ़ाव को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से बताया है तो आइए मैं चाहूँगा ब्रह्मा कुमारी के इस प्रांगण में आके आपको क्या अनुभव हो रहा है एक आध्यात्मिक अनुभव मैं चाहूँगा कि आप साझा कीजिए जी आसपास में आया था। था, था। हम्म हम्म हम्म जब मैं पढ़ता था, मैं था। ओ, उ, उ, तो तो बहुत छोटी सी एक संस्था, तो संस्था ही नहीं बल्कि ये अंतरराष्ट्रीय रूप ले चुकी है जी जी जी जब भी मैं अब की बार आया हूँ ना तो मुझे लगता है की सबसे पहले मानसिक किसी भी काम को करने के लिए मानसिक शांति की जरूरत है और मानसिक शांति स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो काम भी अच्छा होगा हम्म हम्म काम भी कोई भी काम अच्छा कर सकते हैं बिल्कुल यहाँ पर जो भी पाठ पढ़ाया जाता है वो मानसिक शांति के लिए मुख्य तौर पर केंद्रित रहता है दूसरा ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब लोग अपने कर्म को धर्म मानते हैं हु, जिसको जो काम दिया चाहे सफाई का काम हो चाहे भोजन का काम हो चाहे कि जितना संतुलन जितना मैं कहूँ तो कि लोग कान धर्म हाँ से बन के यहाँ चल रहे हैं ना वो एक उदाहरण है और जिस तरह से संस्थाएं पूरे देश में फैली हुई हैं राष्ट्रीय स्तर पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो सभी संस्थाएं वो बड़ी लगन के साथ काम कर रही हैं। ये नहीं है कि कोई उनको कोई जोड़ जाए कोई प्रेसराइज नहीं हो रही है किस तरह से भी कोई ऐसा मुद्दा उनका है ही नहीं अब ये जो संस्था जो किसी एक इंसान की नहीं है या किसी एक धर्म की नहीं है ये सबकी है सब की, अब सबका विकास सबका समाज सबका सबकी व्यवस्था यहाँ पे इस तरह चल रही है कि यहाँ सब लोग खुश है यहाँ पे मुझे किसी के चेहरे पे ऐसा दुखी भाव नहीं नजर आ रहा है जितने मैं बोलने से रह रहा हूँ सब लोग खुश है और दूसरे से खुशी बांटते है यहाँ पे आकर लोग नहीं तो दुख बांटने साधन बहुत लोग तो एक दूसरे की लड़ाई करेंगे एक दूसरे को अपनी बेचाई सुनाएंगे किसी ने ये नहीं बताया कि मैं दुखी यूँ हम तो सुखी हैं सब बढ़िया है जी ओम शांति सबके मन में शांति है कोई तनाव नहीं है इतनी सफाई है वातावरण तो आया है यहाँ तो मन करता है बस साल में एक हफ्ते भी तो आ ही जाओ बिल्कुल बिल्कुल यहाँ का तो जवाब ही नहीं है ये धरती पर स्वर कह सकते हैं इसको जी जी जी चलिए हरिंद्र गर्ग जी बात ही अच्छी बात है आपने बताया कुमार इसमें आने के बाद आपको जो फीलिंग फीलिंग हुआ वो फीलिंग आपने शेयर किया है और जाते जाते मैं चाहूंगा कि एक छोटा सा मैसेज श्रोता बंधुओं को क्या बताना चाहेंगे मैं तो अपने सभी सोता को यही कहना कि इस संस्था से जुड़े सब जगह इस संस्था की शाका हर छोटी छोटी जगह पे शुरू में जाए बाद में जब आप पूरी तरह से ज्ञान हो जाए फिर इसके बाद आप ब्रह्म कुमारी जरूर आएं यहाँ पर जो व्यवस्था उसको देखें और जब भी आप ब्रह्म कुमारी के यहाँ आएंगे इस संस्था में तो आप अपने आप को बिल्कुल अलग पाएंगे जो बातें आपको अपने शहर में नहीं मिलेंगी अपने समाज में नहीं मिलेंगी वो आपको निश्चित रूप से इस संस्था में मिलेंगी और इस संस्था का जो सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हम मानव विकास करें बिल्कुल, बिल्कुल। मानव में जो संतुष्टि नहीं रही अब क्या हो रहा है कि संतुष्टि नहीं है बाकी सब कुछ ये पैसा है <laughs> है ना सब कुछ कपड़े हैं मकान है हैं कोठी है ना लेकिन भाग दौड़ है उस भाग दौड़ को दूर करना है जीवन से कभी, जी ना कभी तो संतुष्टि लानी है ना जिंदगी में, <laughs> में। <laughs> तो इसलिए यहाँ पर साल में एक हफ्ते के लिए जरूर आए यहाँ रहे इंजॉय करें अपने जीवन को स्वर्ग बनाए धरती पर चलिए हरिंद्र गर्ग जी बहुत सुंदर अनुभव आपने साझा किया और बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपने दिया आशा करूँगा हमारी सभी श्रोताओं को हरीश गर्ग जी का अनुभव और उनका मैसेज आपके दिल तक पहुँचा होगा अगर आप अपने जीवन में सुख शांति की खोज कर रहे हो तो आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर जरूर जाइएगा वहाँ पर आपको जो है सुकून मिलेगा सात दिन का जो बेसिक नॉलेज वो दिया जाता है उसको आप सुनेगा तो निश्चित तौर पर आपको अपना जो एक मार्ग मन का जो है खुल जाएगा जिससे आपको मन की शांति मिलेगी तो इन्हीं के के साथ के साथ सभी सभी सुखी रहें रहें खुश ऐसी फिर एक बार हरिंद्र गर्ग जी को बहुत बहुत साधुवाद बहुत बहुत, बहुत शुभकामनाएं हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए आप सुनाए हैं रेड मधुबनो सेवन पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो मेरे बाबा प्यारे बाबा मेरा दिल है तेरा मंदिर तेरी याद ही पूजा है तेरे सिवा कोई ना दूजा है तुझे पाने के लिए किया जन्मों से तेरी पूजा है मुझे पाने से हर ख्वाब पूरा है मेरे बाबा प्यारे बाबा मेरे बाबा तू है मेरी प्रेम कहानी तू मेरी जिंदगानी तेरे प्यार में pani मेरे बाबा प्यारे कहू कितना तुमसे प्यार है तेरी यादों में हर पल आबाद है मेरे बाबा प्यार